नगरी विश्व दर्पण दृश्यमानगरीगत पश्यत्मार बहिवूत यहासाक्षाकुते प्रबोधसम स्वात्म श्रीदक्षिणा संभोगे विप्रल निरुभम भयं भातिपो पदसा विक्षेपे सारो विहरन निपुण ब्रह्म विधिव शोकुपीक भावीयूता श्री पूर्णानंदतीथि पथि का नंदय भ्रमीति पंडित लोगों को तो ज्यादा ही सुनता है आदमी को नरक से कैसे बचा तुझे तो मरने के बाद वाले नरक से को तो बचाना चाहता है पर इस जिंदगी में जो तो नरक होने पड़ते हैं उससे बचाने पर उसका ख्याल नहीं रह है। मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग कैसे मिले इसका ख्याल पंडित को रहता है फादरी को रहता है मौर्भू को और जो कुरान शरीफ को मानेगा और मोहम्मद साहब को मानेगा उसको तो में जाना होगा मोहम्मद साहब पता और बादल लोग को करते चिट्ठी लिखकर होते दक्षिणा थी दक्षिणा देते और चिट्ठी लिख के बस बताते थे जब तुम प्रदेश में जाना तो ये हमारे हारे शिक्षित है ना उनको स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें ये सच्ची बात है ऐतिहासिक पंडित लोग जो है यहाँ कुछ व्रत कराते हैं कुछ दान कराते हैं कुछ प्रयासित्व कराते हैं कुछ पूजा पत्र कराते हैं और कह देते हैं कि अब तुम्हारे लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला मिलेगा रह रहेगा यह आएगा और वहां जाने पर मिलेगा क्या अमृत पीने को मिलेगा जवानी हमेशा बनी रहे अक्सर मिलेगी नंदनगन में घुमरे तो मिलेगा और बड़े बड़े वो मिला मिलेगा ये जो मदहसी लोग में ये मरने के बाद भी फिकस करके लोगों से धर्म कर्म करवाते हैं और आगे का बीमा करा लेते हैं मैंने सुना है कि चंद्रलोक में जाने पर अभी से तुम्हारे देव स्थान सुरक्षित करवाते हैं जब चंद्रलोक पर जाना आना शुरू होगा तो अभी से उसकी बुकिंग शुरू हो गई है और लोग सैकड़ों रुपए देकर के कुछ करवाते हैं कि जब हम चंद्रलोक में जाएंगे वहां हमको रहने की सुनने की पीने की ये बात आपके ध्यान में आने चाहिए ये सीता नाम की जो पुस्तक है मरने के बाद नरक से दुर्जक से बताने के से नहीं है और भविष्य में स्वर्ग में स्वर्गीय राज्य में भेजने की दृष्टि से नहीं है ये तो आपको इसी जीवन में इसी धरती पर आप नरक से बचे और इसी धरती पर आप स्वर्ग का सुख हो गए इस दृष्टि से सारी की सारी गीता है वैसे गीता में नरक का भी नाम है स्वर्ग का भी नाम है स्वर्ग का भी लेकिन इसी से मैं बोलता हूं कि गीता की दृष्टि केवल तो, नरक और स्वर्ग का वर्णन करने के लिए नहीं है और न उनके लिए मजहबी धर्म कर्म करने के लिए ये तो हमारे किसी जीवन को नगद माल उदार माल देने के लिए नहीं है ये बात आप अपने सहय ध्यान में रख लीजिए कि गीता इस लोक में सच्चा जीवन सच्चा ज्ञान और सच्चा सुख देने के लिए उतरी है भगवान श्रीकृष्ण इसको निकालते थोड़े थे और अपने मुंह से भूलना नहीं चाहते थे ये बात भी आप ध्यान श्रीकृष्ण के हृदय में गीता छिपी हुई माने उनका ऐसा ज्ञान था ऐसा अनुभव था ऐसा बोध तो था और उसको उन्होंने बहुत गुप्त रखा था गीता में हृदय पार आप महा में पढ़ो वैसे अर्जुन ये गीता मेरा दिल मान मेरा अनुभव है मेरा निश्चय है मैं गीता में जो बात है उसी में स्थित रहता हूं और उसी के सामने निकालना नहीं चाहते ये जो गुप्त रहस्य है ना सुगर के सिर पर सिंदूर लगाना ये कोई सिंदूर की इज्जत नहीं है सुगरों के सामने मोती बिखेरना ये कोई मोती की इज्जत नहीं है ये तो भगवान ने अपने हृदय में सिपाते रखा था पर आप लोग जानते हैं ना ऐसी भी गाय होती है जो महाराज जब दुखने वाला बैठे हैं ना दुखने को तो अपने दूध को वो सुखा लेते हैं ठोक देते और जब उनका बच्चा आता है तो छोड़ देते हैं दूध पीने के लिए उनके सन से घन दूध गिरने लगता है हमने अपने हाथ से पैंस गायब हुई है ना उनके बारे में हमको बारे में हम दूध तो नहीं है ना तो बहुत छोटे गांव से हैं इन सब बातों की हमको जानकारी है गाय की चीज बहुत खुरदनी होती है काटने लगे तो हमारे काम को मन को सबको तो काट जाएगी और भैंस की जीभ इतनी नरम होती है कि वो दादा को मजा आता है अब ये बात के लोगों को तो थोड़ी मालूम नहीं। है क्या हुआ कि जब अर्जुन युद्ध में आके दोनों ओर की प्रेरणा ओर की अलग बांडवों की अलग हो के, होके उतस्थ होके अखंड होके देखना चाह अर्जुन ने जब सेना और देखकर हृदय कृपा का सख्मल का ण्य का उदय पर तब श्रीकृष्ण ने शारिका स्थान छोड़ दिया और आके अर्जुन के कंधे पर हाथ रख दिया मेरे प्यारे दोस्त मेरे प्यारे छास्त्र में ही दो मित्रों की बात की थी तो बातचीत तो में समझाने लग गए जवर्धन को जो उनके दिल में गीता छपी हुई थी, थी, थी ना वो अपने आप ऊप पड़ी हो जैसे कोई अपना पति मित्र से बात कर रहा हो और पत्नी बीच में आकर प्रेमी बोलने लग जाए होता है कि नहीं होता खै सर ये बात मैं अच्छी तरह से समझाता आपको ये बात ध्यान है कि नहीं जहां स्वयं पद्मनाभ्य मुख पदमाता भगवान का मुख कमल तो बंद था लेकिन खुल गया खुल गया और स्वयं गीता श्रीकृष्ण के मुख से प्रकट हो गई ये कोई दर्शन शास्त्र नहीं है न वेद है ये है दो मित्रों की बात की इस प्रसंग में अर्जुन को क्या करना चाहिए ये कोई गुरु आज्ञा नहीं है वेदाज्ञा नहीं है ये आज्ञा नहीं है ये तो मित्र को मित्र की सलाह है आप इस दृष्टि से लेकर अद्भुत एक पंडित जी थे उस गीता की कोठी देखी पुरी में बैठे रहते और पढ़ते थे तो अशुभ थे श्री चैतन्य महाप्रभु जाचरण के साथ बैठे पंडित की आंखों से आंखों की धारा बैठी थी और गीता की पुस्तक तुलटा तो सुधुख से होता वैसे बात का जाता कैसे वहां प्रभु जाकर बैठे उसके आंसू आशु से आंसू करे और चेहरा कभी लाल हो जाए और तो उतर जाए जब पाठ पंडित का पूरा हुआ तब तो महाप्रभु ने पूछा कि पंडित जी तुम तो पढ़ते तो नहीं हो शुद्ध आंसू क्या आते हैं शरीर में रोपास क्यों होता है आंखों में आंसू क्यों आते हैं उस पंडित ने कहा कि पंडित जी स्वामी जी ये तो कृष्ण के मित्र हैं अर्जुन और अर्जुन के मित्र हैं कृष्ण और मित्र मित्र आपस में इशारे में बात करते हैं तो उन दोनों की बात हमारी समझ में क्या आ रही मुझे तो पता नहीं आपस में क्या बात कर रहे हैं लेकिन मैं जब गीता की पुस्तक खोलता हूँ तो मेरे सामने दिखता है कुरुक्षेत्र का मैदान है दोनों ओर सेनाएं खड़ी हैं और बीच में अर्जुन के रथ पर भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं और अर्जुन के कंधे पर हाथ रख के बोल रहे हैं दोनों बातचीत कर रहे हैं अश्वज्ञान अनुत हो प्रज्ञा वादा गता न गातू नानु सोचन से पंडित यही देखो क्या बढ़िया बात है एक मित्र की सरकार है जोड़ बात करता है पंडितों की और काम करता है बुद्धों से अरे यार बात तो तू बहुत बढ़ भाड़ के करता है, है? लेकिन काम को बेवतों को देता खबर है क्या तो शोक करना ये विद्वान का काम है गता तू न गता तू नाम तू संता एक विद्वान के जीवन में यदि शोक बना रहा तो उसकी विद्या व्यर्द हो गई विद्या इसी लिए होती है कि हमारे दिल पर शोक असर न डाले मोह असर न डाले भय असर न डाले भय के निमित्त तो हो पर उसका असर हमारे दिल पर न हो मोह के निमित्त तो हो परंतु हमारे दिल में मोह न हो शोक के अनेक कारण मौजूद हों पर हमारे दिल में शोक न हो इसी के लिए तो होती है विद्या योग करने के लिए मरे हुए के लिए है रोने के लिए है, मातवर्षी हमारा धर्म नहीं है काफी बीस बीस के आय होते बोलना ये हमारा धर्म नहीं अरे भाई ये तो हमारे साथ रहेगा ही रहेगा इसके बिना तो हम रह ही नहीं सकते ये वो हमारा धर्म है आदि क्या हो जाएगा अरे सत्यानाश होने वाला है जो है हमारा धर्म है। तो ये गीता जो हमको शिक्षा देती है वो अगले जन्म के लिए नहीं किसी जन्म को सुधारने के लिए देती है ये बात आप पहले ध्यान में जाओ तब आप गीता का अर्थ बहुत बढ़िया ढंग से समझ सकते अशोचाननवट हो सक बीती हुई बात पढ़िया हो और बीत गई तब भी उसको याद करके शोक होगा हमारी मदद की यहाँ बाल के सब नहीं तो कोई उसको मंदिर नहीं कहता कि वो हो तुम तो आप भी बहुत सुंदर हो बुद्धि दुख तो कैसे थे अब क्या देखते हो कभी उनको जवानी में देखते हैं। उनको अपनी जवानी बीत जाने का जो तो दुख था ना, जवानी बहुत बढ़िया है। बचते हुए बहुत बढ़िया जीवन व्यतीत हुआ लेकिन अपनी जवानी बीत जाने का उनको सोच तो तो। बढ़िया अरे हमारे घर में तो भरा हुआ जो सुख आ गए गाली दे गए अब उसका भी शोक तो। हुई बात अच्छी हुए तब भी शोक और बीती हुई बात बुरी हुए तब भी शोक ये क्या तुम अब शोक करने के लिए पैदा हुए हो अब शोक करने तुम्हारा स्वभाव है तुम्हारा स्वरूप हर बात के लिए पछताना हर बात के लिए पछताना ये कोई मन और बात जब सुनो तो क्योंकि बड़ी बुद्धिमानी की बात हो गर्म नष्ट कुलम कृष्ण अगर्म विभवियों का पितरों को तो नरक में जाना पड़ेगा पंच का नाश हो जाएगा वर्ग तो में किसी की गति नहीं होगी तो बात तो करते हैं मौलवी साहब की तरफ और पाव के नीचे जो है वो को तो दिखाई नहीं पड़ता है प्रज्जा दादाश के दर्द ने कहा अच्छा ऐसी बात है सब ये बताओ कि समझदार आदमी की क्या पहचान है इस समझदार आदमी की पहचान ये है कि उसके दिल में धोख नहीं होता। हुआ, हुआ तो हुआ पीछे लौट के देखना आगे बढ़कर पीछे हटना नहीं काम पर का अब पीछे की तो देखते हो कि हमारे बाप मर गए कि दादा मर गए परदा मर गए अरे सब मरे और तुम भी मरोगे है ना जो मरे तो मरे तुम तो भी मर जाओगे तो जो अवश्यम भावी भाव है जो तो हो नहीं है उसके लिए शोक क्यों करना तो गता दू बातें गता पहली बात यह है आपके जीवन निर्धारण करने की बात ये है कि आप शोक पर आने दीजिए अपने हृदय में मरे हुए के लिए भी मत आने दीजिए और जिंदा के लिए भी मत आने दीजिए क्योंकि शोक आपके आनंद स्वरूप के सर्वथा विपरीत है कितना भी शोक करो थोड़ी देर के बाद हंस दो घंटा तीन घंटा एक दिन दो दिन तीन दिन मैंने देखा है मुकान घाट पर बैठ कर देखा है बड़े बड़े प्यारे को लेकर स्थान पर आज लोग बैठे चिंता चलाए अब दो तीन घंटे लगते हैं उसमें तो आपस में बात करने लगे तो मरना भूल गए हिस्सा भूल गए और बैठ के आपस में हंसी मजाक करने लगे तुम्हारा स्वभाव श्रूक करने के लिए बनाए ही नहीं गया है ये तो हो सोच प्रूफ तो बहुत दिन तक दबा के रख नहीं सकता बल्कि मिनटों में भूल जाएगा मन आगे जाएगा मन बीसी जाएगा मन तो एक जगह है तो चुप करता रहेगा किसी के मन में इतनी क्षमता इतनी योग्यता इतना सामर्थ्य एक जगह टिक जाए पांच मिनट में ये गोरे वाले लोग जो है वो तो दौड़ करके तो देखे हैं पांच मिनट तक वो लगातार मरे हुए के बारे में भी नहीं पूछ सकें तो मालूम पड़ता है कि हम घंटों रोते हैं बड़ा तो पांच मिनट में तो मन पचास दिन की तैयार कर जाता ढाई मिनट मन अगर एक जगह टिक जाए तो ध्यान लग जाता और बारह मिनट एक जगह सिख जाए तो समाधि लग जाता कहते तो हैं हम दिन भर होते हैं घंटे भर हाँ हाँ मगर आज चौबीसों घंटे आप ही करते रहते अब तुम खुद हो दूसरे को बेवकूफ बना रहे कोई नहीं है ऐसा दुनिया में जो चौबीसों घंटे किसी की याद कर सकता हो को तो योगदर्शन तो तो की जरूरत ही नहीं पड़ती चाहे तो आसन प्राणायाम पर धारणा करना जब तुम्हारे मन में एकाग्र हो जाने की शक्ति होती तो गीता तो की पहली शिक्षा यह है शोक स्थान सहस्त्राण भयस्थान शता दिवसे दिवसे मूडम आभिशंति न पंडितम ये महाभारत की गायत्री है जैसे चारों वेद में गायत्री है वैसे महाभारत में भारत सावित्री इसका नाम ही है जो श्लोक मैं बोल तो रहा हूँ वो तो भारत साबित हुई है शोक स्थान सहस्राण भय स्थान शतानी दिवसे दिवसे ऊधम आविषण रोज रोज हजार बार तो शोक होता है और हजार बार भय होता है किसको होता है कम्बूधम जो दुनिया में अटक गया है उसको न पंडिताम जो पंडित है जो विद्वान है जो समझदार है तो उसके जीवन में बार बार शोक बार बार भय नहीं आते हैं इसका नाम है भारत सावित्री भारती गायत्री सावित्री मानी गायत्री तो आप देखो आप गीता का अपने जीवन में क्या उपयोग क्या उपयोग करते हो बोले तो न महारास्त्रों में स्वर्ग की बात लिखी है। हम भी स्वर्ग जाने के लिए गीता पढ़ते हैं गीता पढ़ेंगे तो स्वर्ग जाएंगे करें गीता में तो स्वर्ग की ऐसी निंदा है स्वर्ग चाहने वालों की ऐसी घनघोर निंदा आज तो किसी धर्म ग्रंथ में नहीं मिलेगी। आपके ध्यान में है गीता को तो पढ़ते होंगे यांतां वाचं प्रवदंभिपेद बाधता पार्थ नान्य दत्वादि काम आत्म स्वर्गपरा जन्म मृत्यु फल प्रदान क्रिया विशेष बहुधा भोग गति सती हो गई स्मर्य पृथक ताराम दयापित्यवतायात्मिका बुद्धि समाध विधीन तुम्हें चाहिए इस जीवन में देवतायात्मिका बुद्धि निश्चयात्मिका बुद्धि जीवन तो के योग्यों की प्राप्त होता था एक निश्चय चाहिए तुम्हारे जीवन में चाहे भक्ति के मार्ग में चलो सभी तय जैसे धर्म के मार्ग में एक पति होता है उपासना के मार्ग में जैसे एक इष्ट होता है वैसे भक्ति के मार्ग में दृढ़ निश्चय होता है संतुष्ट सतत यथात्मा ये वेदांत से सब कुछ नहीं हो ये अंतर कर्णा वैश्व में चैतन्य और में विजया वैश्विक है और दोनों की एकता ये सब आलतू पालतू आल बात क्या निश्चा है क्या सत्य है और समाधि लगी कि नहीं लगी अभी मैं अहमदाबाद में था तो एक तीर्थ स्वामी के साथ यात्रा में उन्होंने एक बड़े महात्मा का नाम लेकर पूछा महाराज वो कहते हैं कि ध्यान से ब्रह्म दो ब्रह्मात्म के साक्षात्कार हो जाता है इस पर आप क्या कहते हैं तो मैंने कहा भाई वो बड़े महात्मा है मैं उनको हाथ जोड़ता हूं है? लेकिन ये बात ठीक नहीं ध्यान से ब्रह्म का साथ नहीं तो बोले कि यही बात तीर्थ स्वामी ने भी हमसे कही थी वो उन्होंने भी ऐसे ही कहा कि हम उनको हाथ जोड़ते हैं लेकिन हमसे मत हैं। ये वेदांत ज्ञान निश्चय है ये न पृथ्वी की आवृत्ति है न चित्त की एकाग्रता है न समाधि है ये तो प्रण निश्चय है तो भगवान कहते हैं कि ये करोगे तो स्वर्ग में ये भूल साल नहीं है ये वेद शास्त्र का फल नहीं है एक ऐसा तो फूल है जहां नाम कुछ किताम और बोलते कौन है कमूर्ख अविपता वेदबाद्रता नान्यदर्शी दीपा दिन कामी है स्वर्गपरायण है क्रिया विषेक कौर तो हो गई स्वर्ग भोग काम में प्रकस्त अव क्या कितनी गाली एक सौ आठ गाड़ी दे रहे। मैं आप लोगों की राय हो तो एक सौ आठ गाड़ी इस बात पर ध्यान नहीं जाता मनुष्य का किसी जीवन में यदि तुम सुखी नहीं हो शांत नहीं हो तुम्हारी बुद्धि निश्चय आत्मिका नहीं है एक भक्ति के लक्षण में समझो तैंतीस लक्षण है भक्ति योग में भक्ति के अद्वेश का सर्वभूताना मित्र चरण योग से तैंतीस उनमें से दृढ़ निश्चय और अनिकेत स्थिर मतें भक्तिमान में प्रियो लड़ा भक्तिमान जगत में प्रिय ऐसे हैं ना तो भक्तिमान में प्रियो लड़ा दो बार है ये भक्ति के लक्षण में केवल दो तो बार के बाद कही गई दृढ़ निश्चय और स्थिर मतें जब भी जीवन में तुम्हें दुख मिटाने की ताकत नहीं आई सुखी रहने की शक्ति नहीं आई अपने निश्चय पर दृढ़ रहने की शक्ति नहीं आई तो नारायण गीता से क्या सीता एक बात और आपको समझते दुनिया के किसी मजहब में ये बात नहीं है आप नोट कर लो बता हम बड़े प्रामाणिक रूप से ये बात कर हैं जैसे गीता स्वर्ग नरक प्रदान नहीं है इसी जीवन में सदगुण आने से अद्वेषता तंग भूता नाम भरने के बाद के लिए मित्र करूण तो भरने के बाद के लिए इसी दृष्टि से आप पीता पढ़ते प्रजहा जदा कामान सर्वान पार्थ मनोवसार दुखेशन मनात्म के जगत प्रिय नाभिनदेष्टि क्या भरने के बाद के लिए कि स्वर्ग में जाके आप ऐसे होंगे नहीं इसी जीवन में किसी जीवन में ऐसा होने के लिए है आप मरने के बाद नहीं होंगे आपके जीवन में भगवत भक्ति मरने के बाद नहीं आवे आप गुणातीत मरने के बाद नहीं होंगे अमानित्व अदम्बित्व अहिंसा खान चिरार जवम ये मरने के बाद के लिए नहीं है अभयम तत्व संशुद्ध ज्ञान जो जब ये मरने के बाद के लिए नहीं है बुद्धिया तृत्या समान नियम में था ये मरने के बाद के लिए नहीं है तो हमारे इसी जीवन को तो तो स्वर्ग तो आदि का वर्णन क्यों है तो इसलिए है कि जैसे बच्चे से कोई अच्छा काम कराना हो दवा खिलानी हो कड़वी चीज खिलानी हो तो, तो कहते हैं बेटा ये दवा खानो तुमको लड्डू खिलाना चाहिए तो खिलाने वाले का अभिप्राय लड्डू खिलाने में नहीं होता है ये जो तो होम्योपैथी दवाएं होती है ना उसमें शक्कर खिलाने में शक्कर की जो तो गोलियां होती है बीजे बीजे वो इसलिए नहीं खिलाई जाती हैं कि वो खानी चाहिए इसलिए कि वो जो दवा है ना उसमें तो बड़ी तेज दवा है वो तुम्हारे पेट में समझ जाए तो ये तो बच्चों के लिए लड्डू है जीवन तो हमारा यही सोच हो है अभयम तत्व संस्कृत ज्ञान जोधम व्यवस्था से वे बात होताब का नाम अब हम लोग जैन और बौद्ध लोग को ज्यादा किताब का नाम नहीं करते उनके यहां तो पुस्तक मूलक धर्म नहीं है पर ईसाई और मुसलमान और पारसी ये किताबी और सिख भी एक रकम से भी सिख ग्रंथी ग्रंथी सिख में ग्रंथी बोलते हैं तो इस्लाम में अपने धर्म की पुस्तक छोड़ देने की बात कही नहीं है गुमान शरीफ को जिंदगीदार मानना पड़ता है और ईसाई धर्म में बाइबल को छोड़ देने की बात नहीं है, पारसी में जनता वक्त का छोड़ देने की बात कहते हैं और सिख में गुरु ग्रंथ साहब को छोड़ देंगे सिख सही नहीं रहेंगे तो कुछ धर्म होते हैं आचार जो प्रधान कबीर साहब का धर्म है उसमें कबीर ही उसके आधार में है और उनकी वाणी ही सब कुछ है सीतारामाज ये ये जो है ना ये गीता ऐसी बात बोलती है कितना भी उल्टो कितना भी उल्टो, उल्टो उल्टी जाने वाली नहीं है आज किसका संबंध किसी नहीं है उसने क्या गीता पढ़ी क्या उसने मतलब पढ़ा राजद्वेश आक्रांत चित्त में शांति नहीं तो ये जो जी बात होती है समझदार बनो परमात्मा को समझो उसका ज्ञान प्राप्त करो विज्ञान प्राप्त तो से कोई मतलब नहीं ये बात गीता में लिखी है गीता में भगवान ने ये बात कही गोपी मत पकड़ो ज्ञान विज्ञान को पकड़ो गोपी को मत पकड़ो जावान अस उद पाने सर्वत संस्कृतोद केवान सर्वेशु वेदेश ब्राह्मण से जानक त्रयगुण्य विषया भेदा नित त्रयगहण्यो भवान चुना नि दत्वंत निर्दो गुप्तों तो में इसका विभाग है ये जो वेद साक्ष इतिहास पुराण हैं ये अपरा विज्ञान है और जिससे अक्षर ब्रह्म का भूत होता है वो परा विद्या है तो अधिगम का नाम अनुभव का नाम विद्या है परा विद्या और पोतियों का नाम है अपराधित दोषियों का नाम है अपरा विद्या और ब्रह्म ज्ञान का नाम है परा विद्या तो करना क्या है हमें सोची नहीं चाहिए में लिखी हुई जो विद्या है ना कोतियों में जिस विद्या का वर्णन है उसका हमको अनुभव होना चाहिए मुझे देश पुराण पुराण से क्या मुझे सत्य का पाठ मुझे धर्म अधर्म से क्या करना मुझे प्याज का रंग चढ़ा दे कोई मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं मुझे राम रहीम मिला दे कोई तो ये देखना अपने जीवन की ओर चुना है अपने जीवन में जो सत्य छिपा हुआ है उसका पर्दा फाड़ देना ये खुशी का काम है दुनिया में कोई मजहब ऐसा नहीं है जो अपने मजहब की मूल किताब के बारे में ही हतन निरसने न भवन निधना बे बोले प्रभु मुझे तुम्हारे सिवाय और कुछ नहीं चाहिए तुम प्रभु जीवो मैं मर जाऊं प्यारे तुम जिंदा रहो मैं मर जाऊं पहली बात आपको ये सुनाई ये जो गीता है ये परलोक बता देने के लिए नहीं है इस लोक में ही जीवन मुक्ति का परम आनंद प्राप्त करने के लिए है ये नगद मान है ये उधार सौदा नहीं है ये सट्टा नहीं है बेमाल का ये बेमाल का सौदा नहीं है जो तो क्या सिखाती है गीता और सुनावेंगे जो दुनिया के किसी मजहब में नहीं है आप लोग ये मत समझना कि किसी मजहब का नाम क्यों नहीं हम इन मजहबों के बारे में हम जानते हैं इसलिए नाम कितनी बातें किताबें ऐसी हैं जो दुनिया के किसी किसी मजहब में नहीं है बता बताओ जो तो किताब में लिखा है वो ठीक है कि जो बुद्धिजोगी के अनुभव में आता है बुद्ध आपकी बात बुद्धि बात्यो मस्जिद सतव बुद्ध शरण मन विच्च किसी मगह में ये बात निकाल दो मिल जाए किसी मगह बुद्ध शरण मन विच्स कृपणा परेश तुम बुद्धि का हक रह हलके भी के काम करने वाले तो कृपाण हम जाते थे लोगों को अच्छा गुला लगेगा क्या बात है काशी में मेन रोड पर हो डाला है ईसाइयों का जो है कार्यालय उस पर लिखा है तुम सब प्रभु शरण में आओ तुम्हें शांति मिलेगी तुम सब ईसा शरण में आओ ईशु कृष्ण की शरण में आओ तुम्हें शांति मिलेगी बड़े बड़े अक्षरों में वहां लिखा हुआ हम आस पास से जाते खिलाड़ी लोग थे जाकर जा सके क्या बोलते और बाबा खलीब का क्या क्या नहीं मैंने सलमान से पहले ये बताओ बुद्ध स्वर्ण मंद्रित कर बुद्धिजुक्त हो जहां दीहे शुक्रत को शुक्रत है पाप पूर्ण से छूट जाओगे कैसे इधर बुद्धिजुक्त छूट जाओगे बुद्धिजुक्त किसी लोक में पाप पूर्ण को छोड़ देता है बताओ बुद्धि मजह उस मजहब के क्या नाम है मौल को नहीं मानोगे और उसकी किताब को नहीं मानोगे तो तुम्हारे पाप में कभी टूटने वाला तो दुख हो जाएगा सुख हो जाएगा काफी हो जाएगा हो जाओगे नीत हो जाओगे ऐसे श्रीमान कर्मजम बुद्धिजुप्त अलम तत्वा मन सिन्हा बुद्धिजुप्त पुरुष करम्भा प्रारंभ से हम इसी जीवन में कर्मजम बुद्धिजुप्ता ही अलम तक मन सिन्हा जीवन में नहीं जीते जीते किसी दूसरे की शरण में जाना नहीं है पाप पूर्ण होना नहीं है किसी जीवन सुख दुख से गुप्त हो जाना है जगाते मोह शरीर हमारे मोह को बिटाने वाली बुद्धि है अज्ञाने नावृत अनु जन्ति जन समान है आप लोग आजकल तो सर्वधर्म सम्मेलन होता है लीपा ओबी महारा धर्म बराबर रहे हैं जाके मदद देनी है ईसाइयों से पैसा खींचना है वहां से तो कहेंगे हाँ हाँ तुम्हारा धर्म और हमारा धर्म बराबर है तो ने मरा देता। देता कौन है महाराज ऐसा कौन धर्म है आपको इनका सिखाती है उसकी शिक्षा पर भी ध्यान दीजिए आपको बनाना चाहते हैं मात्रा नाते मात्राख दुख आगमा निद्रिया सांस्कृति यथयते पुषम पुरषस्त समीर सोमृत कलते बोलो हम क्या बात है ये जो तो संसार के विषय है नियमित यदि मात्रा है विषया तो ये जो विषयों का स्पर्श इंद्रियों को होता है मानिक काल से शब्द टकराते हैं तो कोई तारीफ करेगा कोई गाली करेगा आंख से भी सीखता है तब कोई अच्छा रूप दिखेगा कोई बुरा रूप दिखेगा जब देखेगी तो अच्छे बुरे दोनों देखेंगे कि नहीं कान सुे तो अच्छे बुरे दोनों सुनेंगे कि नहीं नाक सुनेगी मुकलपुर के बाबा तो बड़ी प्रशीला वो कहते थे कि महाराज जिस चीज को देख करके तुमको फूक देते हो ना उसके कर्ण नाक के रास्ते के दृष्टि देखकर पहुंचते हैं ये जो दुर्गंध आती है ना मल मलमुत्र की जो दुर्गंध आती है वो केवल हवा नहीं आती है हवा में बलमूत्र के कण मिले हुए होते हैं ठीक है तुम पुलिस पूर्ण में हो भगवान का पवित्र प्रसाद आता है तुम्हारे सामने जीत के खाते हो लेकिन ध्यान दे के देखो ये जो इंद्रिया बनी है इनको भले गुरे का विवेक बिल्कुल नहीं ये हमारे जीवन में जो इंद्रिया है ये गुरु को भी देखें स्वरूप को भी देखें गाली भी सुने और स्तुति भी सुने और सुकुमार का भी स्पर्श करें कठोर का भी स्पर्श करें मना कर दो ना कि आखिरी जिनकारी पड़े प्रजापत तो तुमको तो तो तो तो तो तो बतावें नहीं मात्रा सुख उद्दे की सुख सुख दुख खदा ऐसा किसी का जीवन नहीं है जिसके जीवन में गर्मी सर्दी और सुख दुख दोनों नहीं आते जिसको कहो कि प्रारब्ध से आते हैं तो भी ठीक है प्रकृति से आते हैं कहो तो भी ठीक है ईश्वर भेजता है कहो तो भी ठीक है माया भेजती है कहो तो भी ठीक है अज्ञान से आते हैं कहो तब भी ठीक है हम इनके बाप दादा का पता नहीं लगाना चाहते इनका सूत्रोच्चार करके तो क्या तो करना है क्या करना है इनसे ब्याह करना हो तो पंडित से गुत्रोच्चार करवा लो ये घर से आए अरे अभी हमारे गोद में सांप गिरा ऊपर से वो तो पहले पता लगावे किस जात का है इसमें जड़ है कि नहीं है ये कहा से आ गया अरे तब तक तो का मर जाओगे पहले साफ गिरा तुम्हारे गोद में तो कोई छत को तो उतनी दूर जाके फिर हमने देखा हमारे बाबा के और हमारे बाबा ने बताया कि गांव पर साफ आया उन्होंने मराव छा तो ये जो संसार के गर्मी सर्दी सुख दुख है ये तुम्हारी इंद्रियों का स्वभाव है याद की चिंगारी पड़ेगी तो गरम बता देगी, कमल की पंखड़ी जब छूगी तो उसको तो कुकुमार बता देगी, ये तो महत्व संसास्वतेज गर्मी आवेगी सर्दी आएगी भाई हम एक ऐसा वैज्ञानिक आविष्कार कर रहे हैं जो गर्मी के दिनों में सूर्य दूध जो है ना वो गर्म न हो अरे बाबा ब्रह्मा जी के लिए तो वो ही नहीं है अब तुम क्या करोगे हमारे मन में सुख देता है वही तुम्हारे पास रहेगा अरे वो तुम्हारे पूर्ण प्रारो को खा जाएगा जिसको देखने से सुख होता है वो अपने आंखों के सामने जब बहुत ज्यादा रहेगा तब सुख नहीं होगा उसके देखने से जो तुमको दुख देता है कहो तो हमारी आंख के सामने ही तो भी ईश्वर हो परमेश्वर हो क्या हो अपने को क्या मानती हूँ ये गीता सिखाती है ये आते हैं जाते हैं सड़क ऐसी रहती है सड़क पर ठंडा भी चलता है और सड़क पर खरीर भी चलता है ये सड़क है इस पर कभी गर्मी भी पड़ती है ये भी नहीं रहेगा आगवा पालन हो गया सब भारत चेता होना चाहिए सात भावो ये गीता सिखाती हो जो तो सहिष्णु नहीं होगा उसको धरती पर रहने का अधिकार आप धरती जैसी क्षमा पीर है गंगा खोजो तो धरती तो तो फूको तो धरती धरती बलमूत्र का विसर्जन करो तो धरती पांव से कुचलो तो धरती पूजा करो तो धरती और इसी धरती पर तुम रह के इसी धरती पर तो रहो और सहिष्णु न बर्दाश्त करने की ताकत न हो बर्दाश्त करने की ताकत जिसमें नहीं है वो धरती पर जीने का हका है सभा हम कह रहे हैं तो बहुत बढ़िया तुम्हारे लिए गुरु सम गुरु संभ समाय कल्प से जब अमृत गीता चलाती है अमृत चिलती है तो सहिष्णु जो धीर है जो तो सहिष्णु है धीर है देखो तो प्रारब्ध को तो मार भगाने के लिए इतनी बड़ी स्थिति औरों के तो प्रारब्ध है मुसलमान और ईसाई को तो प्रारब्ध उनके मत में किस्मत नाम की जो चीज है वो पूर्व जन्म के कर्म का फल नहीं है क्योंकि ईसाई और मुसलमान दोनों बजागों में पूर्व जन्म माना ही नहीं जाता जैन और बौद्ध ये दोनों गुरु जन्म मानते हैं तो उनसे प्रारंभ बनता है और प्रारब्ध से आएगा क्या सुख तो तो दुख भाई प्रारब्ध सुख दुःख भेजती रहे कोई बात नहीं है गर्मी सर्दी भेजती रहती है प्रकृति और सुख दुख भेजता रहता है प्रारब्ध, जीवन मरण प्रारब्ध भेजता है सुख तो कुछ प्रारब्भ भेता है प्रारम्भ भेजता है ठीक है भेने तो तो तो तो से लेकिन तुम अरे जरा बाबा दोनों में बराबरी को देख दु विकार ये सब सभी ये न के नाम थी तय तो विधा विकार के हेतु उपस्थित होने पर गाली देने पर जब सूझे ये हमको देहादिमान से ऊपर उठाना चाहता है खुशी करने पर सूझे ये हमको देह में भाव के रखना चाहता है ऐसा सीझे ऐसा जो तीर पुरुष है उसको अमृत की प्राप्ति होती है ये कौन सिखाता है ये गीता सिखाती है वो ये गीता की शिक्षा इसी जीवन के लिए है ये नहीं कि तुम बर्दाश्त करोगे तो तुमको स्वर्ग मिलेगा और बर्दाश्त नहीं करोगे तो नर्क मिलेगा कह रहे ही नहीं किसी जीवन बाबा जी कहते थे सबसे तो बड़ी सिद्धि है मनुष्य के जीवन में बर्दाश्त करना